उपनिषद के द्वितीय अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं दूती अध्याय के प्रथम का विचार हम लोग कर चुके हैं द्वितीय कंडिका का विचार भाष्य तथा टीका के अनुसार होना है भगवान भाष्यकार ने जो द्वितीय कंडिका का व्याख्यान किया उस व्याख्यान रूप भाष्य की अवतरण टीका का विचार भी हम लोग कर चुके हैं अवतरण टीका का वाक्य था कि माता के शरीर में पिता के शरीर से प्रविष्ट हो जाना यह प्रथम कंडिका ने बताया प्रथम जन्म है जीव का और एक प्रकार से जो पिता का अंश था वह माता के अंश में माता के शरीर में प्रविष्ट हुआ है तो जैसे बाह्य कंटकादि शरीर में प्रविष्ट होते हैं तो वो हैं दुख प्रदान करते हैं कष्ट प्रदान करते हैं ऐसा अभी तक जो योषित का अहमास्पद नहीं था योषित का अहमास्पद उसका अपना कार्यक्रम संगत है तो जो भी अपना आमास्पद होगा इस शे शरीर में अस्थियां हैं हड्डिया वे हमारे आमास्पद होने से जब तक जीवित है तब तक अज्ञानी इसी अस्थि मांसादि पिंजर में कर लेता है अहम अभिमान इसलिए उसका उसके अहम अभिमान का आस्पद बन जाता है वर्तमान शरीर तो उस हड्डी आदि से कोई कष्ट नहीं होता उस शरीर में स्वयं की अहंता उसमें होने से और बाहर का छोटा सा कंटक भी प्रविष्ट हो जाए तो कष्टप्रद होता है ऐसे जो पिता के अहंकारास्पद सप्तम धातु वह माता के शरीर में प्रविष्ट हुआ तो माता को कष्टप्रद होना चाहिए कंटकादि के तरह यह आशंका हुई इस आशंका का समाधान भगवान भाष्यकार कहते हैं कि टीकाकार ने भी कहा कि करने के लिए ये द्वितीय कंडिका है तो द्वितीय कंडिका का उच्चारण कर लें तत् आत्म भूय गंगम तथा तस्मा तथा यथा यहां अंगं तथा तस्नस्ती सात भावय तो स्त्रि आत्मूय गच्छति इसमें तत् यह सर्वनाम परामर्शक है पित्री शरीर से मातृ शरीर में प्रविष्ट हुआ जो सप्तम धातु है उसका और उस धातु के साथ संश्लिष्ट है जीव भी जिसका जन्म होना है तो जीव संयुक्त सप्तम धातु का परामर्शक है तत्शब्द और वो भी शरीर में प्रविष्ट सप्तम धातु का जीव संयुक्त जो शरीर प्रविष्ट सप्तम धातु है अभी तक पिता के अहम अभिमान का अस्पद था वह शरीर में प्रविष्ट हुआ उसे शब्द से लीजिए वो मात्री शरीर में प्रविष्ट होकर के माता से अनन्या हो जाता है आत्मभूयम का अर्थ है अनन्याभेदम और किसके साथ अभेद होता है तो स्त्रिया जिस शरीर में प्रविष्ट हुआ पिता के शरीर से माता के शरीर में वह माता का शरीर यहां पर स्त्री शब्द से लेना उस मातृ शरीर से आत्मभूम आत्म, यानी अन्यम गि प्राप्त होती तो मात्री शरीर से अनन्या हुआ का अर्थ है माता के अहम आस्पद का विषय बन गया मा, माता के अहम अभिमान का आस्पद बन गया अब वो माता के शरीर का एक अंग बनकर के रह गया तो जैसे बाकी माता के शरीर के अंग माता को कष्ट प्रदान नहीं करता है माता के कष्ट के हेतु नहीं बनते हैं ऐसे ही यह माता के आमास्पद बना हुआ जीव संयुक्त पित्री शरीर से आया हुआ सप्तम धातु भी माता को कष्टप्रद नहीं होगा इसे दिखाने के लिए पहले ये अन्यत्व को दिखाने के लिए यह है कि यथा स्वम अंगम तो इसमें स्वम अंगम में स्वम शब्द से लेना आत्मीय का परामर्शक है तो इसलिए किस किसका आत्मीय तो मात्र, माता का जो आत्मीय है यानी माता का अवयव है इसलिए स्वम अंगम शब्द से लेंगे मातृ अंगम तो माता के शरीर में इस गर्भ का विवर्धन होता है ना इसलिए माता का अंग भी विवर्धनशील का उदाहरण बता रहे हैं भाष्य में भाष्यकार भगवान बताएंगे कि स्तनादि हस्तादि भी विवर्धित होते हैं तो जैसे माता के शरीर के अंग माता के शरीर से अनन्य होने से माना जाता है कि वे आत्मभूय है किसके माता के ऐसे ही तथा तथाकार से ये भी वैसा ही हुआ तत्शब्दित पदार्थ आगे हैं कि तस्मात तस्मात्म न हीन स्थिति ये वाक्य तो तस्मात शब्द के द्वारा अपेक्षित यस्मात शब्द का अध्ययन कर दीजिए तो यस्मात तत् स्त्रिया आत्मभूयम गच्छेती तस्मात् ऐसा करिए तो जिस कारण से यह जीव संयुक्त सप्तम धातु माता के माता से अनन्य भावता अनन्यत्व को प्राप्त हुआ है यानी अभिन्न हुआ है तस्मात् अर्थ उसी अभिन्न मातृ अभिन्नत्वात ये नाम न न नीनस्ती का करता होगा तत्मा शरीर में प्रविष्ट जो तत्पदार्थ है वह ये नाम यानी मातरम नी स्त्री शरीर को किसी प्रकार का उपद्रव प्रदान नहीं करता है कष्ट प्रदान नहीं करता है उसकी हिंसा नहीं करता है। हिंसा करना है दुख देना तो दुख का हेतु नहीं बन रहा है क्यों अभिन्न होने से ये अर्थ निकला तस्मात ने अभिन्नता को बताया सा अस्य आत्मा अत्र गति तो सा यानी वह माता भी क्या करती है तो अस्य अस्तम आत्मा तो अस्य शब्द का अर्थ है वो आ, जन्म लेने वाले जो जीव है उनका पिता अस्य शब्द से लेना जिन्होंने माता के गर्भ में सप्तम धातु का निस्सरण किया है वे पिता अस्य शब्द से गृहित है ये तम अत्रगतम न भावती तो क्या नाम ये तम आत्मान अत्रगतम भाव न भाव ने न तो अत्रगतम का मतलब अपने शरीर में प्रविष्ट हुआ जो पिता का अंश है उसे भाव ये भाव ये का अर्थ है रक्षण करती है जो शिशु संवर्धित हो रहा है अपने गर्भ में उसे ज़्यादा मिर्च खाने आदि से नमक आदि से कष्ट न पहुँच कोमल त्वचा आदि में इसलिए उस गर्भ के लिए प्रतिकूल भोजन आदि का परित्याग अनुकूल भोजन आदि का सेवन करके उसका पालन करती हैं ये अर्थ भावेति पद का भगवान भाष्यकार करेंगे तो टीका को देखिए कि तद रेतो आत्मभूयम् आत्मा यथा यियां सिकमूय आत्मातिकता तो शब्द का अर्थ कर दिया रेतह योषित अग्नि में भूत किया गया यानी उस योषित अग्नि के आत्मभूयम आत्मभूयम का अर्थ कर दिया आत्म अभेति अव्यतिरेकता अभे, का अर्थ है अभिन्नता अनन्यता तो उस योषित के अनन्य भाव को प्राप्त करता है अब का करना के साथ का अर्थ है प्राप्त नुजय से रेत होने से पहले पिता का अहमास्पद पिता से अन्य वह सप्तम धातु ऐसा ही एवं का अर्थ निकलेगा अब माता का अहमास्पद बन गया अब माता का अहमास्पद बन गया इसको दिखाने के लिए उदाहरण है यथा स्वम अंगम स्तनादी तथा तदवत तो जैसे मात्री शरीर के अंग हैं स्तनादी माता के आमास्पद है वैसे ही तद्वत का अर्थ है तथा मूल में है उसका अर्थ कर दिया तद्वत ये भी माता का आमास्पद आम अभिमास्पद बन गया अब तस्मात ये नाम न ही नस्ती इस वाक्य की व्याख्या करते हुए भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि तस्मात ये तो हो ये नाम मात्रम न हेतोनात सगर्भो नीटकादिवत तो तस्मात अने माता शरीर से अभिन्न शरीर से अभिन्न यह हो जाने के कारण पिता का अंश माता से अभिन्न होने के कारण ये नाम मात्रम न नीनस्ति तो ये नाम का अर्थ है मात, मातरम अर्ण हिनस्ती इसका कर्ता कौन बनेगा तो स गर्भ <coughs> तो गर्भ जो है इसको हिंसित नहीं करता है तो स शब्द का अध्यार कर दिया ऊपर से हिन्स्ती कर्ता के रूप में यानी तत् स्त्रिया यहां से तत्शब्द को लिया है और लिंग परिवर्तन हुआ वहां पर तत् नपुंसक लिंग था रेत का परामर्शक होने से यहां गर्भ का परामर्शक होने से गर्भ शब्द पुलिंग है इसलिए स का अर्थ कर दिया इन्हें स गर्भो न ही नस्ती मातृ शरीर को कष्ट प्रदान नहीं करता इसे समझाने के लिए एक उदाहरण बताया जा रहा है पीटकादिव तो पीटक कहा जाता है शरीर में होने वाले जो फोड़े आदि हैं उनको व्रण कहा जाता है टीकाकार कारण पीटक शब्द भास्कर भगवान ने पीटक शब्द का अर्थ कर दिया पीटका वर्ण रूप ग्रंथी विशेषा ये पिटक शब्द का अर्थ है तो वर्ण रूप ग्रंथि विशेष पिटक है तो वर्ण रूप ग्रंथी विशेष का मतलब स्फोट स्पो, ग्यारह नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार्य वर्ण शब्द का अर्थ तो वर्ण आदि यानी स्पोटा स्पोट होते हैं जो फोड़े वगैरह आते हैं वे तो पिटक शब्द का अर्थ निकला शरीर में होने वाले फोड़े आदि वे तो शरीर को कष्ट देते हैं जिसके शरीर में होता है ये भी तरीके दृष्टान्त है तो जैसे शरीर के फोड़े आदि अंग शरीर को कष्ट प्रदान करते हैं ऐसे वो मातृ शरीर से अनन्य हुआ जो गर्भ है वह माता को कष्ट नहीं प्रदान करता न ही नय होगा ये टीकाकार कहते हैं कहते हैं कि वर्ण वर्ण रूप ग्रंथि विशेषा ये पीटक शब्द का अर्थ करने के बाद कहते हैं तद्वत वेती न इति हीनाति व्यतिरिक दृष्टान्त ये व्यतिरिक दृष्टांत है आगे है अक्षरार्थम उक्वा पिंडिता आह अक्षरार्थ को बता करके पिंडितार्थ को बताया जा रहा है यस्मा इत्यादि से पिंडितार्थ का मतलब जो तात्पर्याथ है किसका तत्स्त्रिया से लेकर के तस्मात् नाम न हीन अस् यहाँ तक के वाक्य का फलितार्थ कथन कर रहे हैं तो यस्मात स्तनादिस्वांगवत तो मूल कंडिकास्थ तस्मा शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए यस्मा शब्द का अध्यय करके ये बताया कि अपने स्तनादि अंग जैसे स्वयं से अनन्या होते हैं ऐसे ही तस्मात यानी यह पित्री शरीर से आया हुआ अंश भी माता के शरीर से अनन्या होने के कारण माता के शरीर का अंग बनने के कारण यह तस्मात का निकलेगा न हीनस्ती यानि न बाधते किसी प्रकार की बाधा यानी पीड़ा नहीं पहुंचाता है मातृ शरीर को अब साप सातम आत्मान अंतर्गतम भाव ये इसका अर्थ करते हैं कि सा पदार्थ बताते हैं सा यानी अंतर अंतर्वतनी अंतर्वतनी कहते हैं गर्भवती को तो गर्भवती जो स्त्री वह एक तम अस्र्तू आत्मा अत्र अने आत्मनः उदरे गतम् प्रविष्टम् बुद्धवा तो अपने पति का अंश अपने शरीर में प्रविष्ट हुआ है ऐसा जान करके भावती भावयती का अर्थ कर दिया वर्धयती यानी परिपालयती भावी ती के ही अर्थ है उसका संवर्धन करती है संवर्धन करती है का मतलब परिपालन करती है परिपालन का प्रकार क्या होगा तो प्रकार बताया गर्भ विरुद्ध अशनादि अश... आश... आशना... परिहारम इत्यादि से तो पहले टीका में सा इत्यादि की अवतरण टीका थी उसे देखिए अत्र प्रसंगात स्त्री सावधाने न इति कर्तव्य तो एक प्रासंगिक विधि यहां पर बताई जा रही है वह प्रासंगिक विधि है कि स्त्री को चाहिए कि गर्भ की सुरक्षा सावधान चित्त से करें ये मूल में सा अस्यतम आत्मान अत्र ग भाव इस वाक्य का अर्थ निकलेगा ऐसा टीकाकार का कथन है तो इस अभिप्राय से कहते हैं कि ओसा सा इत्यादि हम लोग देख चुके हैं भाव का अर्थ टीकाकार विधि पक्ष में मानते हैं भावयेत येत इत्य में जो टिप प्रत्य दिख रहा है वो लेट लकार है लेट लकार होता है वेद में ही और वो होता है लिंग अर्थ में लिंग होता है विधि संप्रसारण इत्यादि अर्थ में प्रार्थना आदि अर्थों में तो यहां विधि अर्थ में लेट लकार है ऐसा टिकाकार का मानना है इसलिए भावे का अर्थ करना भावएत गर्भ विरुद्ध इसका उतरण है टीका में कि पालन उपायम उपायरुद्ध गर्भ विरुद्ध इति गर्भ के सुरक्षा का प्रकार यहां पर बताया जा रहा है उपाय बताया जा रहा है कि माता स्व-शरीरस्त गर्भ का परिरक्षण कैसी करती है तो गर्भ विरुद्ध अशन आशन आदि का विशेषण हुआ गर्भ विरुद्ध यानी जिससे गर्भ को नुकसान हो सके ऐसा भोजन आदि वो हो जाएगा गर्भविरुद्ध आशन आदि गर्भ गर्भ अवस्था काल में स्त्री उन अपने उदरस्थ गर्भ को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो ऐ, ऐसे भोजन का परित्याग करती है कष्ट प्रदान करने वाले भोजन का परि, परिहार ने छोड़ देती है उस समय खाती नहीं है और अनुकूल अशनादि कृत कुर ये सा का विशेषण बनेगा सा अर्थ अंतर्वत्नी और तो जो गर्भ के लिए अनुकूल भोजन होगा भोजन आदि वह करना करके अपने उदरस्त शिशु का पालन करती है तृतीय कंडिका है उसकी अवतरण टीका को भी देखिए कि तस्यापि अंतर्वत्नी रक्षण धत्ते इति तो तस्यापि इसमें तस्य यह सर्वनाम परामर्शक है पिता का तो तस्यापि अने उसका भी कर्तव्य क्या है कि अंतर्वत्नी रक्षण जो पत्नी पति के अपने उदरस्थ अंश का पालन कर रही है उस पत्नी की सुरक्षा गर्भावस्था काल में करना पति का भी धर्म है ये विधान तृतीय कंडिका के द्वारा श्रुति करती है इसलिए कहा तस्यापि अंतर्वत्नी रक्षण विधते तो तृतीय कंडिका का उच्चारण कर लें <coughs> सायिवित तम स्त्री गर्भ बिहरती सो अग्र कुम जन्म नो अग्रेवसतीय स... स... हाँ, जन्मनो अग्रेती सकु जन्मनु अग्रे जन्मनु अग्रे अवयती एव संतत्ये आत्मान सततम् सतता इमे लोका तदस्य द्वितय जन्म तो सा भावयित्री भावयितव्या तो भावयित्री यानी गर्भ की परिरक्षा करने वाली गर्भवती स्त्री ऐसा भावयित्री का अर्थ निकलेगा और भाव भावयितव्या भवती तो भावयितव्या में तबियत प्रत्यय हुआ कर्म अर्थ में का मतलब परिरक्षणीया भावी तब्या का अर्थ निकलेगा तो यह भी परिरक्षणीय हो जाती है किसके द्वारा तो पति के द्वारा यह अर्थ निकलेगा पति को चाहिए कि वह भी अपने अंश की सुरक्षा करने वाले पत्नी की उस समय सुरक्षा करें ये सा भावित्री भावितव्या भवती का अर्थ निकलेगा तम तो स्त्री गर्भम बिहरती तो वो जो गर्भवती स्त्री है गर्भ का धारण कर रही भरण पोषण कर रही है सो अग्रेव कुमार जन्मनु अग्रे अधिभावती तो ये अन्वय करना कि ये जो गर्भस्थ या गर्भवती स्त्री की सुरक्षा कर रहा है पति तो वह अग्रेव यानी ये जन्म होने से पहले किसका जन्म होने से पहले शिशु का गर्भस्थ शिशु का तो पितु यानी गर्भावस्था में गर्भवती स्त्री की रक्षा प, पिता कर रहा है का अर्थ है वह उस स्त्री के अपने पत्नी के गर्भस्थ कुमार की ही जन्म से पहले रक्षा कर रहा है दो बार रक्षा करता है कौन पिता अपने ही अंश की एक तो गर्भवती काल में गर्भवती स्त्री का सुरक्ष पालन कर रहा है तो वह गर्भवती स्त्री का पालन क्या है गर्भवती स्त्री के शरीर से अनन्य हुआ जो अपना अंश है उसी की परिरक्षा है वो है जन्म से पहले होने वाली प, अग्रे शब्द का अर्थ है जन्म प्राक। तो जन्म से पहले ये कुमार की रक्षा कर रहा है पिता और बाद में दूसरे अग्रे शब्द का अर्थ है अनंतर जन्मनु अनंतरम तो जन्म से पहले भी सुरक्षा करता है गर्भवती स्त्री की सुरक्षा करके और जन्म के बाद भी ये जन्मनु अग्रे का अर्थ निकलेगा जन्म के बाद क्या करता है तो ये जात संस्कार आदि पिता को करने पड़ते हैं सोलह वो जो सोलत संस्कार हैं, उसमें एक जात संस्कार होता है तो जन्म होने के बाद जात संस्कार आदि करके पिता अपने ही उस पुत्र रूप से उत्पन्न हुए अंश की सुरक्षा कर रहा है अधिभावती का मतलब है सुरक्षा करता है जन्म के पहले भी जन्म के बाद भी जन्म के पहले सुरक्षा का प्रकार होगा अपनी गर्भवती स्त्री की सुरक्षा जन्म के बाद के सुरक्षा का प्रकार होगा होगात संस्कार आदि पिता का करना पुत्र का करना पिता के द्वारा स यत कुमारम जन्मनो अग्रे अधिभावती आत्मान एव तदी तो ये कोई दूसरे की सुरक्षा नहीं कर रहा है अपितु अपने ही अंशांतर जो है उस अपने ही दूसरे अंश की सुरक्षा कर रहा है इसे कहते हैं कि स यानी पिता यत कुमारम जन्मनो अग्रे अधिभावती तो जन्म से पहले पिता जो पुत्र की यानी गर्भवती स्त्री की सुरक्षा कर रहा है वह आत्मान एव शरीर स्त्री शरीर में प्रविष्ट अपने ही अंश की सुरक्षा कर रहा है और जन्म के बाद भी जो जन्मनु अग्रे अर्थ निकलेगा जन्म के पहले और आदि शब्द को लीजिए अनंतर में तो जन्म के अनंतर भावे भाव सुरक्षा करता है पिता जात संस्कार आदि करके वो भी कोई दूसरे की सुरक्षा नहीं अपनी ही सुरक्षा है यानी इस प्रकार यह पिता पुत्र जो अंशांशी हैं एक दूसरे के उपकार्य उपकारक बन जाते हैं ये सब क्यों करता है पिता तो कहते हैं ये शाम लोका नाम संत्ययी चतुर्थअ है आयादेश होकर के यकार का लोप हो गया है तो ये शाम लोका नाम संत्ययी का अर्थ निकलेगा ये जो संसार है इस संसार की अविचिन्नता के लिए संतति कहते हैं अभिचिन्न प्रवाह को तो संसार का अभिचिन्न प्रवाह चलता रहे इसलिए इसलिए आगे कहते हैं कि एवं संतता ही इमे लोका ये जो संसार चल रहा है संसार में सभी योनियां चौरासी लाख प्रकार की जब से संसार बना है अविच्छिन्न रूप से चल रही है यदि संसार के प्रारंभ में उत्पन्न हुए पिता ने ऐसा न किया होता तो प्रवाह वहीं पर सूख जाता जन्म मरण का इसलिए कहते हैं संतता एवं संतता ही इमेलो का इसी प्रक्रिया से यह लोक शब्दित सारी प्रजा अविचिन्न रूप से चल रही है तद अश्य द्वितीय जन्म तो तत्मा मातृशरीर से बाहर आना ये माना जाएगा द्वितीय जन्म किसका जीव का कौन से जीव का जो अभी गर्भ में आने से पहले पित्री आ, पिता के सप्तम धातु से संस्लिष्ट जीव था उस संस्लिष्ट जीव का प्रथम जन्म हुआ मात्री शरीर में पित्री शरीर से आना और अब मात्री शरीर से संसार में आना यह द्वितीय जन्म है तो तद्य अश्य शब्द से लेना वह संश्लिष्ट जीव और संश्लिष्ट जीव का ये द्वितीय जन्म है तो भाष्य को देखिए तो सावयित्री अने वर्धयित्री भर्तू आत्मनो गर्भभूत भावयितव्या रक्षितव्या भर्त भवती तो सा सावित्री तो मूल में सा भावित्री ये पद है इसका अर्थ कर दिया वर्धत्री किसकी वर्धित्री का अर्थ है संवर्धन करने वाली किसका संवर्धन करने वाली तो कहते हैं भरतूहु आत्मनो गर्भभूतस्य तो अपने जो भरता है पिता पति उन, उनका जो आत्मा है यानी अंश है गर्भभूत उसकी वर्धयित्री है भावित्री है और वह भावयितव्या पति के द्वारा वह भी परि रक्षित है भावितब्या का अर्थ कर दिया रक्सित शब्द का अन्वय टीकाकार बताते हैं कि च शब्द से सात्रत्र रक्षयितव्या पर जो च है वह सा शब्द के साथ अन्वित होगा और वो च शब्द अपी अर्थ है इसलिए अर्थ निकलेगा सापी तो जैसे वह संवर्धन कर रही हैं यानी रक्षा कर रही है किसकी पति के अंश की अपने शरीर में प्रविष्ट हुए ऐसे पति की भी उस समय कर्तव्यता होती है कि अपने अंश की सुरक्षा करने वाली पत्नी की सुरक्षा करें ये अर्थ निकलेगा च का साने नही उपकार प्रतिउपकारम अंतरेण इत्यादि भाष्यवाक्य इसकी अवतरण टीका को देखिए तव्य हेतु इति तो तस्वी तब्य हेतु आह तो तस्या शब्द का अर्थ है वही वो गर्भवती स्त्री उसके भावी तब्यत्व में यानी परिरक्षणीयत्व में हेतु बताया जा रहा है नहीं कि एक ही उपकार करता रहे और दूसरा कहीं कुछ उपकार करे न तो ये संबंध अधिक दिन तक नहीं टिकता है उपकार प्रतिउपकार करने वाला संबंध अधिक दिन तक टिकता है इसे आगे कह रहे भास्कर भगवान कि नहीं उपकार प्रतिउपकारम अंतरे लोके कस्य केनचित संबंध उपपद्यते। तो उपकार प्रतिउपकार के बिना लोक में किसी का भी किसी के साथ संबंध उपपन्न नहीं होता का मतलब सिद्ध नहीं होता संबंध सिद्ध होता है संबंध के लंबे समय तक चलने से और वो लंबे समय तक चलता है कब उपकार प्रतिउपकार यदि हो रहा है तो नहीं तो उपकार करता उपकार करता जा रहा है और उपकार्य जो है कोई प्रतिउपकार नहीं कर रहा है तो संबंध सिद्ध नहीं होता है तो ऐसे केवल पत्नी ही पिता के अंश की सुरक्षा कर ले अपने शरीर में प्रविष्ट हुए और पति उस पर कोई भी उपकार न करें उसकी सुरक्षा न करें तो यह संबंध अधिक दिन तक नहीं टिकेगा इस अभिप्राय से यहाँ पर दोनों को भी एक दूसरे की सुरक्षा करनी होती है ये यह यहाँ पर बताया अब भाष्यस्थ तम इत्यादि जो वाक्य हैं, इसका अवतरण लिख रहे हैं टीकाकार कि स्त्री पुरुषयोः परस्पर उपकार पुत्र वक्षमान प्रतिनिधित्व उक्वा तय पुत्रसाध्य वक्ष्यमा पुण्यकर्म प्रतिनिधिप्रुपकार सिद्ध्यथ इति तो तम इत्यादि से भगवान भाष्यकार बता रहे हैं कि माता पिता का भी शिशु के प्रति कर्तव्य है उपकार अभी तक के ग्रंथ से तो बताया गया कहा तक के सा भावी भावितव्या भवती यहां तक के वाक्य से बताया गया पति पत्नी में उपकार्य उपकारक भाव अब इन दोनों का आने वाले जो शिशु है उसके प्रति प्रतिकत्व बताया जा रहा है तम स्त्री गर्भम विभर्ती इत्यादि से ये लिखा टीका में कि स्त्री पुरुषयो यो परस्पर उपकारकत्वम उगतवा पति पत्नी का आपस में एक दूसरे के प्रति उपकारी उपकार तत्व दिखा करके तयो पुत्र ध्य वक्षण्यकर्म प्रतिनिधित्व प्रत्युपकार सिद्ध्यथम पुत्र उपकार, उपकार तो ये जो तयो हो यानी स्त्री पुरुषपुरुष तो में भी क्या है प्रति तो पुत्र के प्रति ए तय का अन्वय प्रति उपकार के साथ करना साध्य ए, पुत्र साध्य वक्षमान पुण्य तो पुत्र के द्वारा किया जाने वाला जो आगे बताया जाएगा पुण्य कर्म उसका प्रतिनिधित्व रूप उपकार सिद्ध्यर्थम तो पिता पुत्र के द्वारा किया जाने वाला जो वक्षमान पुण्य पुण्यकर्मात्मक उपकार है उस उपकार की सिद्धि के लिए पहले पुत्र के प्रति माता पिता का उपकार कत्तो बताया जा रहा है तम इत्यादि से तो भाष्य में है कि तम गर्भम स्त्री यथोक् न गर्भधारण विधान नारियती अग्रे प्राग जन्म न तो पत्नी जो है पुत्र के द्वितीय जन्म से पहले क्या करती है कि पुत्र की सुरक्षा करती है मैंने गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा करती है गर्भधारण ने ये सब बताया और स एव एव पिता और सपिता अग्रे पूर्व जातम कुमारम जात कर्मादिना पिता और स पिता अग्रे तो पिता क्या करते हैं तो कहते हैं अग्रे एव पूर्व एव जातमात्र अधि और पिता भी जन्मनु अधिकार थे जन्मनो ऊर्ध्व जन्म के पश्चात क्या करते हैं तो जातकर्मादि संस्कार पुत्र का करते हैं तो जातम कुमारम जातकर्मादिना पिता भाव ये भाव या ने परिरक्षती ये उपकार हुआ माता पिता ने पुत्र के प्रति ये उपकार किया वो किसके लिए तो पुत्र के द्वारा होने वाला जो भविष्य में पुण्य कर्म प्रतिनिधित्व रूप उपकार है उसका अधिकारी ये बन जाए उसकी सिद्धि हो जाए इसलिए यानी माता पिता के प्रति पुत्र का भी कर्तव्य आगे बताया जाएगा अग्रे शब्द के विषय में टीकाकार कहते हैं कि इति इत्यत्र अग्रितग्र शब्दों शब्दो जन्मना पूर्व वदति मूल में भी अग्रे शब्द दो बार आया है ना अग्रे अग्रे उसमें से एक अग्र शब्द का अर्थ है जन्म से पहले और द्वितीय अग्र शब्द का अर्थ निकलेगा जन्म के अनंतर तो द्वित जनन कालम शब्दों अनंतर कालम वदती। तो द्वितीय जो अग्र शब्द है वह जनन कालम द्वितीय अग्र शब्द जन्म के समय को बताता है जन्म के अनंतर काल को नहीं जन्मके, जन्म जन्म जन्म के काल को जनन कालम और आदि शब्द क्या करता है अनंतर काल को बताता है मूल में दूसरी अग्रे शब्द के बाद में अधिभावती ये है न जन्मनो अग्रे अधिभावयती इसमें दूसरे अग्रे शब्द ने जन्म काल को बताया और आदि शब्द ने उस जन्म काल के अनंतर काल को बताया तो जन्मकाल के अनंतर ये अधिशब्द का अर्थ निकलेगा इति व्याचे इसी अभिप्राय से ये अर्थ किया कि अग्रेने का प्राग जन्म पर जो है शुरू में धार ये अग्रे इसमें अग्रे का अर्थ कर दिया प्राग जन्म माता शिशु पर जन्म से पहले उपकार करती हैं, वो उपकार का स्वरूप है सुरक्षित धारण करना गर्भ को और पिता क्या करते हैं तो कहते हैं स पिता अग्रे एव पूर्वम एव जात मात्रम जातमात्र जन्मनो अधि अग्रे का तो अर्थ कर दिया जात मातम यानी जन्म का काल और आधिकार्थ करते हैं ऊर्ध्व जन्मनो ऊर्ध्व तो जन्मनो जातम जात पिता जातम उपकार जातक जातकर्मादि संस्कार करके जन्म के अनंतर सुरक्षा करता है वो शिशु की यानी अपने ही दूसरे अंश की तो पूर्वम एव यहाँ पर जो इसके विषय में कहते हैं कि पूर्वम एवं विवरण जातमात्र अग्रे शब्द का अर्थ कर दिया पहले ही और पहले ही का मतलब अर्थ कर दिया जात मात्रम ये पूर्वम एव और जातमात्र इनमें व्याख्यान व्याख्य भाव संबंध समझना पूर्वम एव ये व्याख्या है जात मात्रम उसका व्याख्यान है आगे हैं जा, जात मात्रम का भी अर्थ कर दिया जायमानम इत्यर्थ। वो जो जायमान शिशु है उस पर उपकार करता है पिता जातकर्मादि से तो जातकर्मादि ना इस प्रतीक के बाद में अर्थ करते हैं टीकाकार जातकर्मादिना का कि जन्म नाग सीमांतादिना और जनन काले सुख निष्क्रमणार्थम मंत्र जल प्रोक्षनादिना अनंतरम जातकर्मादिनार्थ यानी तीन समय उपकार कर रहा है जन्म से पहले जन्म के समय द्वितीय अग्रे शब्द का अर्थ है जन्म के समय और आदि शब्द का अर्थ है जन्म के बाद तो ये तीन समय होने वाले अलग अलग तीन प्रकार के उपकार पिता के द्वारा बताए जा रहे हैं माता पिता के द्वारा किए जाने वाले कि जन्म प्राक जन्म से पहले क्या उपकार करते हैं माता पिता तो कहते है सीमंतादि संस्कार करके सीमंतादि ना ये सीमंतादि संस्कार होते हैं वो जन्म से पहले और जनन काले तो जन्म के समय सुखपूर्वक जन्म हो सके इसके लिए जो उपाय किए जाते हैं वो उपाय करके उपकार माना जाता है जन्म के समय किया जाने वाला माता पिता से और मंत्र जल प्रोक्षणादि ना चंतरम जात कर्मादिना तो जात कर्मादि संस्कार क्या है तो मंत्र पूर्वक जल प्रोक्षणादि ये है जातकर्मादि संस्कार रूप उपकार ऐसे तीन समय उपकार माता पिता करते हैं पिता के पुत्र के अब स यत कुमारम इत्यादि जो मूल में वाक्य हैं उसकी व्याख्या आ रही है स पिता इत्यादि से इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल